गुरुत्व में नित्य होगा अनित होगा अनित्य होगा पृथ्वी में रहेगा और जल में रहेगा पृथ्वी जल जलवृत्ति दोनों अनित्य है पृथ्वी और जल सब अनित्य है तो इसलिए ये गुरुत्व नित्य होगा और नित्य होगा हाँ परमाणु में नित्य होगा कार्यगत में नित्यगतम नित्यम और नित्यगतम नित्यम इसी प्रकार की ये द्रवत्व नित्यगत नित्यम और नित्यगतम नित्यम ये स्नेह इत्यादि में स्नेह विजल में रहेगा नित्यगत नित्यम और नित्यगतम नित्यम अच्छा आगे सर्व व्यवहार वहार हेतुण बुद्धिर्जान साधा स्मृतिरनुभवर्व्यवहार हेतु सर्व सर्व व्यवहार हेतुः हेतुः व्यवहार क्या है टीका में दे दिया दया किलिद व्यवहार शब्द प्रयोग शब्द प्रयोग को व्यवहार क्योंकि बुद्धवा शब्दान प्रयुक्त जान करके शब्द प्रयोग करता है इस प्रकार और सर्व गुण काला दो, दो व्यवहार अर्थात ये पदकृत्य में देते हैं सर्वे ये व्यवहार आहार विहारा दया कोई भी व्यवहार करेंगे उसके लिए बुद्धि चाहिए और ये किरणा कहते हैं कि शब्द प्रयोग को व्यवहार लेंगे व्यवहार किन्तु तो सभी प्रकार व्यवहार लेना है ठीक नहीं चारों प्रकार के क्योंकि ज्ञान भी होगा बुद्धि है तभी तो ज्ञान होगा और बुद्धि है तभी शब्द व्यवहार करेगा हानोपादन अर्थ क्रियाकारित्व तो में सब बुद्धि होने पर ही होगा तो इसलिए ये पदकृत्य में दे दिए बुद्धि लक्षण माह सर्वे ये व्यवहार सर्वे कह करके आहारा विहारा दया सबको ले लिया तेसा हेतु बुद्धि यहाँ बुद्धि नहीं होता है पागल भी व्यवहार करता है कहते हैं वो बुद्धिपूर्वक नहीं करता है। कहते हैं वो व्यवहार बोल करके अर्थात वहाँ ये गौण प्रयोग हो गया क्योंकि जिसको व्यवहार में करता हूँ ऐसा बुद्धि नहीं है उसको भी तो फिर व्यवहार करता माना नहीं जाएगा तो यहाँ कहे कि हेतुर गुण ज्ञान और ज्ञानम का मतलब बुद्धि लक्षण होता है बुद्धि का क्योंकि इनका जो गुण का जो विभाग है उसमें ज्ञान शब्द नहीं उसमें है उसमें बुद्धि शब्द है इसलिए कहते हैं कि बुद्धि और बुद्धि कहकर करके फिर आगे और ज्ञान कहते हैं सर्व तो व्यवहार हेतु गुण बुद्धि इतना लक्षण होगा तो अभी कहते हैं सर्व व्यवहार हेतु खाली गुण बुद्धि इतना अगर कह देंगे तो गुण कहने से ये गुण कहने से तो अन्य गुण में जाएगा उसका यहाँ दिया नहीं तो खाली गुण कह देंगे तो अन्य गुण में जाएगा अभी कहेंगे हेतु गुण हेतु हो और गुण हो तो ये तो हेतु है और गुण है चाहे दंडारी गुण पद से कट जाएगा खाली हेतु कहेंगे अच्छा खाली हेतु कहने से अर्थात गुण पद भी नहीं है खाली हेतु और बुद्धि इतना कहेंगे तो अच्छा हाँ क्या ना पहले गुण बुद्धि इतना देना चाहिए था ये क्या ना आगे बहुत बार विचार हो गया इसलिए और इसको यहाँ नहीं दिया तो आगे हेतु बुद्धि इतना कहने से हेतु तो दंड भी है तो होने से दंड आदि में अतिव्याप्ति हो जाएगी इसलिए सर्व व्यवहार कहेंगे आगे सर्व व्यवहार हेतु कहने पर भी काल में जाएगा तो होने से इसलिए असाधारण भी देना है अच्छा तो सर्व व्यवहार का असाधारण हेतु ये तो बुद्धि है ही तो फिर क्यों आप गुण शब्द फिर और क्यों कहते हैं कहते हैं बुद्धि है सांख्य अभिमत द्रव्यत्व निरसनाय गुण सांख्य लोग बुद्धि को द्रव्य मानते हैं और बुद्धि का जो वृत्ति होता है उसको ज्ञान कहते हैं वो गुण है बुद्धि तो एक द्रव्य है संख्य लोग मानते हैं इसी प्रकार इसीलिए बुद्धि यहाँ जो न्यायिक लोग बुद्धि कह करके जो ज्ञान को कहते हैं सांख्य लोग बुद्धि को द्रव्य मान करके बुद्धि का परिणाम को ज्ञान कहते हैं उसको गुण कहते हैं ये सांख्य अभिमत तो बुद्धि में द्रव्य का निराश करने के लिए यहाँ बुद्धि ही गुण है इस प्रकार के कह कर देते हैं अच्छा आगे बुद्धि फिर आगे ज्ञान तो ये ज्ञान क्यों दिया है कहते हैं कि भट्ट तो मत में बुद्धि और ज्ञान अलग है संख्या वाला भी अलग कहते हैं संख्या वाला बुद्धि द्रव्य ज्ञान गुण भट्ट और ज्ञान हो गया क्रिया तो इसलिए बुद्धि ज्ञानम फिर कहते हैं अर्थात जो बुद्धि है, है वही ज्ञान है नहीं तो ज्ञान कहने से भट्ट वाले उसको क्रिया मानते हैं क्योंकि ज्ञान क्रिया है होता है ज्ञान धातु है क्या चीज हेतु पहले हेतु बुद्धि इतना कहेंगे तब दंड आदि में जाएगा अर्थात वहां हेतु बुद्धि इतना ही लक्षण करने से दंड में जाएगा दंडादि वारण करने के लिए पहले सर्व व्यवहार जोड़ जाएंगे तो आगे हो जाएगा सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ये लक्षण हो जाएगा सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि होने से फिर कालो में जाएगा इसलिए सर्वव्यवहार असाधारण हेतु बुद्धि कहेंगे तो कहने से आगे फिर गुण पद देने का क्या जरूरत तो है कि सर्व व्यवहार असाधारण हेतु ये बुद्धित है किंतु बुद्धि जो है वो एक द्रव्य है इसलिए गुणों का विभाग में नहीं आएगा इसलिए फिर गुण कहते हैं मतलब तो यहाँ पदकृत्य ऐसे चलेगा सर्व ऐसा कहेंगे तो भी दंड में ना सर्व व्यवहार का है तो नहीं नहीं है काल में जाएगा काल सर्वहार का है तो अच्छा सात के मत में में जो ये ये कहा नही है वो ठीक है बुद्धि और ज्ञान ये जो बुद्धि कहकर के फिर ज्ञान क्यों कहा कहते हैं कि ये सांख्य मत इत्यादि का निराश करने के लिए ना वो तो दे दिया कि बुद्ध है सांख्य अभिमत द्रव्यत्व निरसना है गुणम किंतु बुद्धि ज्ञानम क्यों कहा फिर ये मीमांसकों का निराकरण करने के लिए क्योंकि उनका मत में ये जो ज्ञान है वो एक क्रिया है तो ये लोग कहते हैं कि जो बुद्धि है वही ज्ञान है वो गुण है तो इसलिए ज्ञान कहा भट्ट मत निराश करने के लिए गुण कह संख्या मत निराश करने के लिए अच्छा का किरणावली में दिया है क्या ज्ञान तो बुद्धि रीति जाना मित्र सांख्या इच्छा निवारण है या दीपिका ज्ञान स्मृति तो, तो निय कहा दक्षिण पार्श में किरणावली में ना नी दीपिकाएम ज्ञान जाति इति उत्तवा ज्ञानम इति अभिदानम तो संख्या मत निराकरण है अच्छा यहाँ पदकृत्य कह दे कि गुण दिए हैं संख्या मत निराकरण करने के लिए ये कहते हैं ज्ञानम दिए संख्या मत निराकरण के लिए सांख्य वाले जो ज्ञान है और बुद्धि है दोनों अलग अलग हैं तो ज्ञान जो है वो बुद्धि का परिणाम है वृत्ति तो अगर हम गुणों को सांख्य के लिए ले लेंगे फिर ज्ञानों को मीमांसकों के लिए लेंगे तो यहाँ इस प्रकार भी है अच्छा आगे अभी दो प्रकार की हो गया बुद्धि दिविधा स्मृति और अनुभव अगर कहते हैं संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति ही तो खाली ज्ञानम स्मृति कहेंगे तो स्मृति में तो लक्षण जाएगा और अनुभव में भी जाएगा इसलिए कहना पड़ेगा कि संस्कार जन्य तो संस्कार जन्य होने से ये स्मृति जो है वो संस्कार जन्य है अनुभव संस्कार जन्य नहीं है तो संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति कही संस्कार जन्य अगर कहेंगे जो प्रत्यभिज्ञा होती है प्रत्यभिज्ञा था सो एवं देवदत्त इसमें भी संस्कार है जो सब कहकर के तत्कालों का कथन करते हैं ये संस्कार से आता है तो होने से हम लक्षण कर रहे थे स्मृति का गया प्रत्यभिज्ञा में इसको निराकरण करने के लिए संस्कार जन्यम, जो प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा है उसमें प्रत्यक्ष अंश भी है अनुभव अंश इसलिए वो संस्कार मात्र जन्य नहीं हुआ तो प्रतिभा का वारण करने के लिए मात्र पद कहते हैं ठीक आ आ तो है मैं संस्कार ध्वंस अति व्याप्ति वारणा ज्ञान खाली तो कहिए संस्कार मात्र जन्य संस्कार जन्य संस्कार ध्वंस भी होगा ध्वंस के प्रति ये प्रतियोगी होता है ध्वंस का अभाव है अभाव के प्रति प्रतियोगी कारण होगा उसे अर्थात प्रतियोगी जन्य होगा ध्वंस तो होने से संस्कार का जो ध्वंस है वो संस्कार जन्य है तो होने से संस्कार ध्वंस में अति व्याप्ति वारण ज्ञानम संस्कार संस्कार जन्य होना चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए अनुभव है अतिव्याप्ति वारण है संस्कार जन्यम खाली ज्ञान हम कह देंगे तो अनुभव में जाएगा इसलिए संस्कार और ये भी कहेंगे तथापि <ककुँ�> प्रत्यभिज्ञायाम संस्कारो संस्कार मात्रजन्यम विवक्षणीयम् विवक्षणीय अर्थात मूल में यहाँ मात्र शब्द नहीं है तभी कहते हैं ऐसे विवक्षा करना चाहिए और आगे कहते हैं क्वचित तथा पाठ अर्थात तो कहीं अथाय पाठभेद मिलता है अर्थात भट्ट महाशय स्वयं ही कह दिए हैं मात्र पद और कहीं नहीं कहे ऐसे कहते अभी आप प्रतिभ्या में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए मात्र पद कह दिए मात्र पद का अर्थ हो गया कि तद तो इतरह कोई नहीं रहेंगे संस्कार केवल रहेगा बाकी कोई नहीं रहेंगे तो अभी कहते हैं कि एवं सती आगे एवं सती असंभव हो संस्कार मात्र से होगा ये कैसे कोई भी कार्य हो उसके प्रति सामान्य कारण तो रहेंगे ही रहेंगे आप संस्कार मात्र कह दिए अर्थात साधारण कारण सब नहीं रहेंगे क्या तो आपका लक्षण असंभव हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं दो नंबर टिप्पणी देख लीजिए संस्कार मात्र जन्यत्व कथने संस्कार मात्र जन्यत्व कह देंगे अर्थात तो अन्य किसी को नहीं लेना है ऐसा अगर कहेंगे तो कार्य मात्रे कालादीनां साधारण कारणत्वात काल अदृश्य ईश्वर इत्या, इत्यादि साधारण कारण होने से ज्ञान संस्कार इतर कालादिजन्यवाद ज्ञान जो होता है यहाँ स्मृति ये संस्कार से इतर कालादि जन्य भी है क्योंकि कालादि तो सभी के प्रति जनक है तो होने से संस्कार मात्र जन्य तो फिर स्मृति में नहीं रहेगा वो कालजन्य भी रहा संस्कार मात्र जन्य बाद तो लक्षण असंभव हो गया तो इसलिए आपका ये जो लक्षण हुआ संस्कार मात्रजन्ये तो स्मृति में जाएगा ही नहीं क्योंकि अन्य जन्य भी है इसलिए पदकृत्य में कहते हैं तस्य संस्कार तस् संस्कारजन्य सती अतिद्रिया सन्नीकर्ष अजन्यर्थक टिप्पणी का अंतिम दिए तस्य मात्र ततृप मात्र पद का क्या अर्थ है संस्कार जन्य हो और इंद्रिया सन्नीकर्ष अजन्य हो अर्थात जन्य हो प्रत्यक्ष जन्य न हो संस्कार और प्रत्यक्ष दोनों से क्या होता है प्रतिभिज्ञा तो उसका वारण करने के लिए यहाँ मात्र पद कहा गया संस्कार जन्य हो इंद्रिय अर्थ सनिकर्ष न हो यहाँ काल ईश्वर इत्यादि का वारण करने के लिए मात्र पद नहीं दिया जाता है उसको न्यायोधिनी का अंतिम में कह दिया जो एक दिया है ना ये एक लिखा है वहां लिख दिया प्रतिभिज्ञायाम अति व्याप्ती वारण आयम मात्र पदम स्पष्ट लिख दिया न्यायोधिनी में तो इसी को यह कहते संस्कार जन्य सती इंद्रिया अजन्यर्थकम मातृपद का ये अर्थ हुआ तो मात्र पद बाकी सभी का निराकरण नहीं करता केवल सन्निकर्ष का निराकरण करता है बाकी जो साधारण कारण है वो तो रहेंगे एवं सती पूर्व पक्षी कहेगा कि एवं सती असंभव एवं सती अर्थ मातृपद दान है असंभव क्यों मातृपद सबको हटा दिया संस्कार को छोड़ करके तो पूर्व पक्षी कहते हैं एवं सती असंभव एवं सती अर्थात मातृपद उपादा ने असंभव दो नंबर टिप्पणी लेख दिया एवं सती का अर्थ तो संस्कार तो मात्र जन्यत्व कथन जन्यत्व कथन सती एवं सती का अर्थ तो हो गया हो गया तो लक्षण असंभव हो जाएगा क्यों टिप्पणी कर कहते हैं कालादि साधारण कारण है तो वो सब उससे जन्य होता है ये संस्मृति अगर आप उसको कारण कोटि में नहीं लेंगे फिर स्मृति जन्म ही नहीं होगा तो लक्षण असंभव अर्थात ये लक्षण स्मृति में जाएगा नहीं क्योंकि स्मृति कालजन्य है ईश्वरजन्य है और आप अभी कह दिए कि संस्कार मात्र जन्य तो ये होने से लक्षण जाएगा नहीं स्मृति में संस्कार तो आगे टिप्पणी तो में दे दिए संस्कार मात्र तो अभात स्मृति में संस्कार मात्र तो नहीं है कालजन्य ईश्वर जन्य ये सब है असंभव हो तो इसलिए मात्र पद का अर्थ हो गया संस्कार अजन्य सती इंद्रियार्थ अर्थ सन्निकर्ष अजन्यार्थ का मात्र पद केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष प्रत्यक्ष अंश को वारण कर करता है क्योंकि प्रत्यक्ष अंश प्रतिभिज्ञा में है अभी प्रतिभिज्ञा स्मृति में आएगा संस्कार तो मात्र जन्य है नहीं आएगा इसलिए प्रतिभिज्ञा स्मृति में नहीं आएगा और ज्ञान का दो भाग किया गया स्मृति और अनुभव इसलिए प्रतिभिज्ञा कहा जाएगा अनुभव में जाएगा और प्रमाण है प्रमाण है अनुभव में जाएगा किरणा बल्ले दिया देखिये नीचे से द्वितय पंक्ति यम ही, यम ही अर्थात पहले जो दे दिया सोएं देवदत्त तो इस प्रकार की जो प्रतिज्ञा होती है संस्कार इंद्रिय सन्निकर्ष अभ्याम उत्पद्यते हैं संस्कार भी और इंद्रिय सन्निकर्ष ये दोनों होते हैं तत्र त्र से संस्कार हेतु तत्ता तो। अर्थात तो सो सर इदंता इंद्रियासनिकष हेतु और मातृपद उपादाय तू ये जो इंद्रिया अर्थ सन्िकर्ष ये अंश कट गया सन्निकर्ष अंश अर्थात ये कट गया संस्कार अंश तो रहेगा इसलिए जो प्रतिभिज्ञा होती है उसको कहते हैं तत्ता अंश का भी ज्ञान कराता है ईदंता अंश को भी ज्ञान कराता है तत्ते दंता अवगाही ज्ञानम तत्ता च ईदंता च अवगाहते ज्ञापयती प्रथम पंक्ति में दिया किरणावली में प्रतियोगिता संबंधेन न ध्वंस प्रति तादात्म्य न प्रतिन कारण पदकृत्य में प्रथम पंक्ति में दिया न संस्कार ध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगी ये ध्वंस में क्यों जाएगा कहते कि ध्वंसों के प्रति प्रतियोगी कारण है अतः प्रतियोगी जन्य होता है ध्वंस प्रतियोगी है घट है तो घट ध्वंस होगा तो इसलिए प्रतियोगी भी जनक हुआ तो इसी प्रकार की संस्कार जन्य हो जाएगा संस्कार ध्वंस क्योंकि प्रतियोगी ध्वंस का प्रति कारण होता है ध्वंस प्रतियोगी जन्य होता है संस्कार जन्य संस्कार का ध्वंस होगा आगे अभिस्मृति का लक्षण हो गया अभी कहते हैं तद भिन्नम ज्ञानम अनुभव सद्विध यथार्थो यथार्थे तद भिन्नम ज्ञानम तद कहने से पूर्व में किसका विचार हुआ स्मृति इसलिए स्मृति भिन्नम ज्ञानम अनुभव कहते स्मृति भिन्नम ज्ञानम हमको गंगा जी का स्मृति हुई और बाद में फिर नीलकंठ भगवान का स्मृति हुआ ये जो नीलकंठ स्मृति है वो गंगा जी स्मृति से भिन्न है तभी तो नीलकंठ स्मृति गंगा स्मृति भिन्न हो गया तो उसको अनुभव कहेंगे नहीं कहेंगे इसलिए तद भिन्न अर्थात तो सकल स्मृति भिन्न ये कहना पड़ेगा तो ये कहते हैं पदकृतिया में तो सकल स्मृति भिन्न जो ज्ञान होगा उसको अनुभव कहेंगे तो अभी सकल स्मृति भिन्न जितने सारे ज्ञान सब अनुभव हो जाएगा अभी प्रतिभिज्ञा कहाँ जाएगा स्मृति में प्रति स्मृति में जाएगा उसका तो निराकरण करने के लिए मात्र पत्र तो दे दिए तो अभी वो कहा जाएगा क्योंकि भिन्न ज्ञानों ज्ञान से अनुभव हो गया स्मृति से जो भी भिन्न होगा वो अनुभव ही होगा इसलिए प्रतिभिज्ञा कहा जाएगा प्रतिभिज्ञा स्मृति हो पाएगा क्या नहीं होगा स्मृति को छोड़ करके बाकी जितने हैं सब अनुभव ही है प्रतिज्ञा अनुभव में ही जाएगा अच्छा इसलिए प्रत्येज्ञा अनुभव अनुभव प्रमाण है तो और ये जो अनुभव अनुभव हुआ अनुभवा दो प्रकार की हो गई यथार्थार्थार्थ तो इसको अच्छा तो प्रत्यविज्ञा भी, भी कभी यथार्थ हो सकता है कभी भ्रम भी हो सकता है स्वयं देवदत्त कभी भ्रम हो गया ये नहीं है देवदत्त किंतु हमको भ्रम हो गया ये तो वही है तो अभी तद भिन्न कहने से हम लोग कहते हैं कि सकल स्मृति भिन्न सकल स्मृति में स्मृतित्व रहेगा अगर स्मृतित्व से अवच्छिन्न स्मृतित्व से अवच्छिन्न कितने स्मृति होंगे सकल स्मृति, स्मृति। इसलिए कहेंगे स्मृतित्व अवच्छिन्न भिन्न तो सकल स्मृति भिन्न कहे अथवा स्मृतित्व अवच्छिन्न भिन्न कहे स्मृतित्व से अवच्छिन्न हो जाएंगे सकल स्मृति तो सकल स्मृति भिन्नम यह उसका अर्थ हो गया स्मृतित्व स्मृतित्व स्मृति भिन्न तेन य स्मृति भिन्न स्मृत सत्वी नक्ष्यति यंचित स्मृति भिन्न गंगाजी स्मृति भिन्नत्व नीलकंठ भगवान स्मृति में रह जाएगा स्मृत सत्वी नक्ष्यति तब हम नीलकंठ स्मृति को अनुभव नहीं कह पाएंगे क्योंकि उसमें नीलकंठ स्मृति में भी स्मृतित्व रहेगा तो रहने से हम अभी लक्षण कहते हैं स्मृतित्व अवच्छिन्न भिन्न तो फिर एक स्मृति से दूसरा स्मृति भिन्न होने पर भी लक्षण में कोई दोष नहीं है भिन्न जो अवच्छिन्न हुआ अवच्छेद का, का कार्य है कि अलग कर दिया अलग कर दिया मतलब दूसरों से अलग किया तो जो अवच्छिन्न होगा वो दूसरों से भिन्न होगा किंतु भिन्न कहने से किससे भिन्न ये को पूछना पड़ेगा जो अवच्छिन्न हुआ वो अवच्छिन्न इतर से भिन्न हो जाएगा नहीं तो जैसे सारे घट हैं सारे घट घट तो से अवच्छिन्न हुए अवच्छिन्न हो जाएंगे तो अभी जो घट है वो घट से भिन्न है नहीं है इसलिए भिन्न कहने का अर्थ जो अवच्छिन्न हो गए अवच्छिन्न भिन्न हो जाएगा तो यह भिन्न का का तात्पर्य वो है का है क्योंकि अवच्छेदक कार्य होता कि अलग करवाने का किसे अलग करना है दूसरे से तो स्मृति जो है वो अवच्छिन्न है और अवच्छेदक है हाँ। किससे अवच्छिन्न करवाया कहीं इतर से तो आ, ना अनुभव नहीं घटोपट तो उससे हो जाएंगे तो यहाँ किंतु आगे हाँ हम खाली कहेंगे कि तद भिन्न अर्थात तो स्मृतित्व अवचिन्न भिन्न हो गए तो स्मृतित्व अवच्छिन्न भिन्न होने से कह दिएगी कि, कि एक स्मृति में और जाएगा नहीं कितु स्मृतित्व अवचिन्न भिन्न घट है तो घट में जाएगा इसलिए कहते हैं स्मृति तद भिन्नम मूल में कहा इसलिए ज्ञान होना चाहिए अगर ज्ञानम मूल में नहीं कहेंगे तद तो भिन्नम ज्ञानम दिया ना मूल में अगर ज्ञानम नहीं कहेंगे तो स्मृतित्वावच्छिन्न भिन्नम तो घट भी है इसलिए ज्ञान कह दिया तो पहले ज्ञानम अनुभव होना चाहिए ज्ञानम कहने से स्मृति अनुभव दोनों में जाएगा स्मृति को वारण करने के लिए स्मृति त्वाव अच्छि भिन्नम कह दिया और ज्ञानम नहीं कहेंगे तो घट में अतिव्याप्ति होगा दे दिया आगे पदकृत्य में घटा दो अतिव्याप्ति वारण है ज्ञानम और ज्ञान नहीं कहेंगे तो स्मृति तो अवच्छिन्नम भिन्नम घट भी है भिन्नम किसके लिए करेंगे तो अवच्छिन्न हो जाएगा गया उससे जो भिन्न हो जाएंगे सकल स्मृति से भिन्न हो जाएंगे पूरा जगत आ जाएगा स्मृति को छोड़ करके बाकी जगत आ जाएगा उससे केवल हम ज्ञानों को निकाल लेंगे स्मृति को नहीं लेना है बाकी पूरा जगत आएगा, तो पूरा जगत से हम केवल ज्ञान हम को उठा लेंगे कौन सा रहेगा अनुभव तो वास्तविक तो लक्षण होता है पहले ज्ञानम अनुभव विशेष्य से आरम्भ करेंगे ज्ञानम अनुभव कहने से स्मृति अनुभव दोनों आएगा जी। आने से फिर आगे हम स्मृति त्व अवचिन्न भिन्नम कह देंगे तो दोनों आएंगे आएगा आगे हम स्मृति भिन्नम फिर विशेषण जोड़ देंगे अनुभव अनुभव रह जाएगा तो इसलिए पहले हम ज्ञान विशेष अंश को लेंगे तो दो ही आ रहे हैं अभी हम स्मृति भिन्नम कह देंगे और बच जाएगा खाली अनुभव तो किससे भिन्न कहते अनुभव से भिन्न क्यों खाली अनुभव से भिन्न होगा घटपट से कहेंगे हम पहले ज्ञान ले आए है ना इसलिए घटपट ही नहीं पाएंगे पहले अर्थात विशेष अंश से पहले सर्वदा विचार आरंभ करते हैं केवल विशेष लेने से क्या दोष हुआ फिर लक्षण का परिष्कार करने के लिए और विशेषण देंगे गटा दो अति व्यापति कारण आयो ज्ञानम ज्ञानम नहीं देंगे तो खाली तद तो करने से घट में जाएगा और खाली ज्ञान कह कहें देंगे कहेंगे स्मृति में जाएगा इसलिए तद तो भिन्न कह देना पड़ेगा ठीक है आगे बूल में क्या है अच्छा ठीक है अभी अनुभव का दो विभाग हो गया यथार्थ और अयथार्थ तदवती तत्प्रकार कुभो यथार्थी यथा अयम सेवा प्रमा इत्युच्यते तदवती तत्प्रकार कनुभ दोनों तत्व है तो आगे विचार करेंगे इसको इस प्रकार की जो अनुभव होगा क्योंकि पहले कह दिया अनुभव दो प्रकार के यथार्थ अनुभव और यथार्थ अनुभव तो खाली हम अगर कह देंगे अनुभव हो यथार्थ अनुभव तो अनुभव कहने से तो यथार्थ भी आ जाएगा इसलिए फिर आगे विशेषण जोड़ेंगे तत्प्रकार तो तो का अनुभव ये प्रकार क्या है कहेंगे कि ज्ञान होने में उसमें एक विशेष्य आता है एक प्रकार आता है और विशेष्य प्रकार का एक संबंध आता है ज्ञान का विषय तीन बनेंगे अगर घट का ज्ञान होगा तो उसमें विशेष्य रहेगा घट कम्बोग्रीवादीमान उसमें प्रकार रहेगा घटत्व जिसको विशेषण कहते हैं या प्रकार कहेंगे और उसमें घट और घटत्व में एक संबंध रहेगा समवाय संबंध तो ज्ञान का विषय तीन होंगे ज्ञान का नाम पड़ेगा प्रकार के अनुसार तो हम इसे ज्ञान को घट ज्ञान क्यों कहेंगे कहेंगे इसे ज्ञान में घटत्व प्रकार है जिस ज्ञान का प्रकार घटत्व रहेगा उस ज्ञान को कहेंगे घट ज्ञान अभी हमको रजत ज्ञान हुआ उस ज्ञान में क्या प्रकार रहेगा रजतत्व तो अभी कहेंगे कि रजतत्व प्रकार को अनुभवो यथार्थ तो पहले अनुभव कहने से स्मृति को हटा दिया और बाकी फिर अभी रजतत्व प्रकार को कह देंगे रजतत्व प्रकार का जो अनुभव होगा उस अनुभव का क्या नाम होगा उसको क्या कहेंगे ना, जैसे घटत्व तो प्रकार का ज्ञान घट ज्ञान इस प्रकार रजतत्व प्रकार का ज्ञान रजत ज्ञान कहेंगे हमको रजत ज्ञान हुआ अभी ये यथार्थ होगा या यथार्थ होगा कैसे निश्चय करेंगे रजत ज्ञान कभी अयथार्थ हो सकता है उसमें भी रजतत्व प्रकार का ज्ञान होता है तो यथार्थ भी हो सकता है यथार्थ भी हो सकता है तो अभी रजतत्व प्रकार का अनुभव कह देने से यथार्थ यथार्थ ये दोनों प्रकार की आवश्यकते हैं इसलिए कहते हैं तदवती तदप से वही लेंगे जो पहले तद लिए थे तद से किसको लिए थे रजतत्व रजतत्वी सप्तमी है घी हटाने से रजतत्व रजतत्व तो रजतत्व वाला कौन होगा रजत तो रजते रजतत्व रजत प्रकार को अनुभव अगर जहां कहेंगे तद अभावती अर्थात रजतत्व अभावती जिसमें रजतत्व तो नहीं है जैसे रंगम तो रंग में वहा अभी रजतत्व तो रहेगा तो रजतत्व तो अभावत्त हो गया वो रजतत्व तो अभावती में तत्प्रकार का अनुभव अभी तत्व से रजतत्व तो, तो रजतत्व तो अभावती में रजतत्व तो प्रकार का हो जाएगा तो वह यथार्थ तो हो जाएगा ज्ञान का नाम पड़ेगा प्रकार के अनुसार किन्तु यथार्थ यथार्थ निरूपण होगा वह तदवत है अथवा तदभावत है तो ज्ञान का नाम और यथार्थ यथार्थ ये दोनों निरूपण करने वाले अलग होते हैं जैसे हम कहते हैं ना धातु में जो इत होता है जैसे एध वृद्धौ धव में जो अ है वो अनुदात है तो धातु का ये अनुदात इत होने से क्या होगा आत्मनिपद हो जाएगा और जो ए रहा वो ए उदात है अवदा होने से क्या होगा सेट।, सेट हो जाएगा तो धातु में ये अलग अलग दो अच्छा अलग अलग, अलग कार्य करेंगे इसी प्रकार की ज्ञान में हम हमेशा दो भाग कहेंगे एक विशेष्य भाग एक प्रकार भाग तो कहेंगे तदवती तत्प्रकार तद का तदवती तद्वती अर्थात तद रजतत्व तो वाला रजतत्व तो वाला जो होगा उसको विशेष्य कहेंगे जैसे घटत्वती तो घटत्व तो प्रकार अनुभव घटत्वान तो हो जाएगा घट होता है विशेष्य और ये आगे तत्व हो गया घटत्व तो ये हो गया प्रकार तो हम कह सकते हैं कि घटत्वती तो अर्थात तो घटत्व तो विशेष्य घटत्व घट तो हो जाएगा घट घट विशेष्य और घटत्व तो प्रकार को इस प्रकार ही कहेंगे न्यायबोधि में दिया द्वितीय पंथी में तदवध विशेष्यक सती तद प्रकार का अनुभव क्योंकि विशेष्य हो जाएगा तदवत प्रकार हो जाएगा तत्व तद्वत तो तद्वती अर्थात तदवत हो गया विशेष उसमें तो तद्वती अर्थात जो आप धर्म, धर्म को लेंगे वही धर्म वाला में वही धर्म प्रकार का ज्ञान होना तो यहां जो तत्पद से रजतत्व तो ये कोई जाति हो सकता है कोई धर्म हो सकता है कुछ भी हो सकता है जैसे जहां सर्वत्र खाली घटत तो, तो हो पटतो जाति होगा ऐसा कोई बात नहीं है, नहीं है। केवल अनुभव कहेंगे तो स्मृति तो अनुभव दोनों में जाएगा ना ना अनुभव कहेंगे तो यथार्थ यथार्थ दोनों में जाएगा और यथार्थ यथार्थ दोनों में तथा का तो रहेगा क्योंकि वो तो ज्ञान का नाम पड़ता है अगर विशेष के अनुसार यथार्थ यथार्थ निरूपण होगा विशेष जाति बोले जैसे कहेंगे आकाशत्वती आकाश तो आकास प्रकार आकाशत्व तो प्रकार का ज्ञान हुआ यहाँ तो क्या जाति होगा नहीं होगा नहीं होगा क्योंकि आकाश एक है उसमें जाति नहीं रहे तो अर्थात यहां हम जिस चीज में ज्ञान करना चाहते हैं अगर उसमें जाति रहने वाला पदार्थ अगर द्रव्य गुण क्रिया है तभी तो उसमें जाति आएगा अगर द्रव्य गुण क्रिया नहीं है तो ये नहीं होगा अथवा हम कहेंगे कि रूपवती रूप प्रकार का ज्ञान ये जाति नहीं ये गुण है हो सकता है तो अथवा घटवती घट प्रकार ज्ञानम घटवती भूतले घट प्रकार ज्ञान प्रकार विशेषण तो विशेषण तो विशे सर्वदा जाति होगा कोई बात नहीं भूतल में घट विशेषण है इसलिए घटवती भूतले घट प्रकार ज्ञान हुआ तो यहाँ जो प्रकार हो गया तो घट हो गया द्रव्य हो गया और रूपवती घटे रूप प्रकार का ज्ञान हुआ रक्त रूप प्रकार का ज्ञान हुआ तो यहाँ गुण हो जाएगा कहीं जाति होगा कहीं धर्म होगा ये कुछ भी हो सकता है तदवती तद प्रकार को अनुभवो हो यथार्थ तो तदवती कहने से तद्वान तद्वान जो होगा वो विशेष्य होगा और तत् हो गया प्रकार क्योंकि जो प्रकार वाला है उसी को विशेष्य कहते हैं अच्छा यथा अयम घटक तो अयम घटक कहने से यहाँ प्रकार कौन दिखेगा घटो में प्रकार क्या दिखेगा घटत्व तो। घटत्व तो।, तो अयम कहने से अर्थात तो घटत्वती तो घटत्वती तो में अगर घटत्व तो प्रकार का ज्ञान होगा तो भी जाकर के आप उसको यथार्थ ज्ञान कहेंगे अयम घटक एने से अर्थात तो प्रत्यक्ष साक्षात सामने में देखता है स्पष्ट रूप से इसलिए अयम कह दिया गोटो गोटो वो की भाषा है, है। किंतु तो सामान्य लोक में अयम घटक कहने का अर्थ है कि इतना स्पष्ट दिवालोक में सामने में देखता है यहाँ भ्रम हो नहीं पाएगा इसलिए अयम बोल करके कहता है शनिकृष्ट इधम वस्तु शनिकृष्ट तो ये दिखाता है वास्तविक तो कहना चाहिए कि घटक घटे घट तो प्रकार का ज्ञानम ऐसा कहना चाहिए सा एवं प्रमा इति सा अर्थात ये जो अनुभव हुआ तद्वती तत्प्रकार का अनुभव इसको प्रमा कह गया तो अभी तद्वती तद प्रकार का अनुभव हन सा लिंग में पुंगलिंग में उसको सा कह दिया तो अनुभव को सा कैसे कह देंगे तो अनुभव का अनुवाद करके उसको क्या कहना चाहते है प्रमा तो विधेय हो गया प्रमा उद्देश्य हो गया अनुभव जो अनुभव है वही प्रमा है जो पर्वत है वही बन है पर्वत का अनुवाद करके बनी का विधान करते हैं उद्देश्य और विधेय यहाँ व्यवहार करेंगे उद्देश्य और विधेय उद्देश्य अर्थात जो ज्ञात होता है विधेय जो अज्ञात होता है तो यहाँ उद्देश्य हो गया अनुभव और विधेय हो गया प्रमा ये जो बीच में जोड़ने वाला पदार्थ होता है वो कभी उद्देश्य पर होता है कभी विधेय पर भी हो जाता है तो यहाँ विधेय पर विधेय प्रमा स्त्रीलिंग होने से कह दिया गया कहीं कहेंगे सऐव प्रमा हैं। हैं। ये उचित है ये भी ठीक है उद्देश्य पर लेकर के ये साव प्रमा इसके लिए दृष्टांत देते हैं शीतम यथ सा प्रकृति जलस्य शीतम यथ शीतम कौन सा लिंग सा प्रकृतिर जलस्य तो अभी शीतम को सा कह दिया क्यों जलस्य प्रकृति प्रकृति स्त्रीलिंग है विधेय हो गया प्रकृति तो विधेय के अनुसार ये लिंग ये दोनों प्रकार के होता है शीतम यथ सा जलस्य ये विधेय अनुसार ये लिंग इसको दृष्टांत देते हैं तो अच्छा ठीक है आज यहाँ तक ओम शंकर शंकर